शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष जी की पुण्य स्मृति एक दिन गंगा किनारे वाले मठ भवन के दुमंजले के बरामदे में महापुरुष जी थोड़ा टहल रहे थे मैंने प्रणाम करके अपनी एक कठिन समस्या उनके सम्मुख प्रस्तुत की महाराज कानून की परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ सनद लेकर वकालत करने के लिए मेरे अभिभावक बहुत जोर दे रहे हैं क्या करूँगा कुछ निश्चय नहीं कर सका महापुरुष जी ने मेरे पास आकर मेरा चेहरा देखते हुए कहा तुम वकालत नहीं कर सकोगे बेटा अपने हाथ की उंगलियों को हिलाकर तुम वकालत कभी नहीं कर सकोगे वह व्यवसाय तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है तुम्हारी प्रकृति और संस्कार अलग है उसमें धर्म भाव प्रबल है वकील को समय समय पर वकीलों के स्वार्थ के लिए सत्य को मिथ्या और मिथ्या को सत्य बनाना पड़ता है हाई कोर्ट में अवश्य ही कुछ कम है वहाँ कागज कागज पत्र देख मुकदमा लड़ना होता है इस व्यवसाय में बहुत पक्की बुद्धि की आवश्यकता है बेटा तुम उसे नहीं कर सकोगे अभिभावकों को कहने दो वे अपने भाव से कहते हैं वे अपनी दृष्टिभंगी से देखते हैं महापुरुष जी में तीक्ष्ण और गंभीर अंतरदृष्टि थी भीतर के संस्कारों और प्रवृत्तियों को देखने और समझने की अपूर्व शक्ति देखकर मैं बहुत ही विस्मित हुआ मैंने भी दुविधा में पढ़कर आरंभ में सनत नहीं ली बाद में अभिभावकों के जिद्द करने से सनत लेकर कुछ दिनों तक ढाका के जज कोर्ट में आया जाया करता था आश्चर्य का विषय है कि अदालत की आब हवा मेरे लिए बहुत ही प्रतिकूल प्रतीत हुई थी अंत तक सत्य चक क्रांतदर्शी महापुरुष जी की बात ही सत्य हुई कानून का व्यवसाय मुझे अच्छा नहीं लगा लाचार होकर मैंने उसे छोड़ दिया ऋषि नाम पुनराद्या नुधावती ऋषियों की बात विफल नहीं होती वह अव्यर्थ है सत्य पर प्रतिष्ठित रहने के कारण ही महापुरुष जी जो कहते थे वही भविष्यवाणी की तरह फल होता था एक दूसरे दिन कलकत्ते की कॉलेज स्ट्रीट मार्केट से कुछ फल और मिठाई खरीदकर मैं महापुरुष जी के दर्शन के लिए गया प्रणाम करके मैंने वे फल मिठाई महाराज के पास रखी देखकर उन्होंने पूछा फल मिठाई आदि श्री ठाकुर को दिया है मैं बहुत लज्जित हुआ क्योंकि गुरुदर्शन के लिए विशेष उत्सुकता के कारण पहले ही मैं फल मिठाई लेकर महापुरुष जी के श्री चरणों में पहुँचा था पहले ठाकुर मंदिर में नहीं गया था मैंने उत्तर दिया अभी मैं श्री श्री ठाकुर मंदिर में नहीं जा सका महापुरुष जी ने उसी समय भाव में विभोर होकर कहा यह कैसी बात है ठाकुर को नहीं दिया पहले ठाकुर उसके बाद हम लोग उनके अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है तमेव भांतम अनुभावम तत् भाषा सर्वमिदम्भ विभाती ब्रह्म ज्योति से ही सारा ब्रह्मांड ज्योतिषमान है उपनिषद में नहीं पढ़ा है जाओ पहले श्री श्री ठाकुर को दयाओ मैं स्तब्ध हो गया एक नई शिक्षा पाकर मैं उसी समय फल मिठाई आदि का आधा भाग श्री श्री ठाकुर मंदिर में दे आया और शेष आधा महापुरुष जी के पास लाया तब महापुरुष जी शांत और प्रसन्न हुए प्रत्येक काम प्रत्येक व्यवहार प्रत्येक बात प्रत्येक चिंतन में महापुरुष जी की गुरु इष्ट प्राणता प्रकट होती थी इस प्रकार गुरु और इष्ट के प्रति भक्ति और निष्ठा की बात ही श्वेताशोत्तर उपनिषद में ली लिखी गुरु में भी उसी प्रकार गंभीर अनुरक्ति है ऐसे महात्मा के हृदय में ही उपनिषदों में कथित ब्रह्म विद्या प्रकाशित होती है महापुरुष प्रतिदिन तीसरे पहर गंगा किनारे वाले भवन के मंजिले पर बरामदे में स्वामी विवेकानंद जी के कमरे के उत्तर ओर कुछ देर तक टहला करते थे अपने कमरे से निकलकर सामने के एक दूसरे कमरे में से होकर वह उस बरामदे में जाते थे उस छोटे कमरे में पुज्यपात खोखा महाराज अर्थात सुबोधानंद महाराज रहते थे एक दिन आराम कुर्सी पर बैठे ग्रंथ पाठ में व्यस्त खोखा महाराज महापुरुष को उस छोटे कमरे के भीतर से आते देख ससम्मान उठ खड़े हुए महापुरुष जी ने उनके दोनों हाथ पकड़कर उन्हें बिठाते हुए कहा खोखा महाराज तुम खड़े क्यों हुए बैठो बैठो कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो खोखा महाराज ने हाथ जोड़कर कहा पुराण पढ़ रहा था महापुरुष जी ने कहा पुराण पढ़ने की तुम्हें क्या आवश्यकता है तुम स्वयं ही तो पुराण पुरुष हो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है घटना मामली थी किंतु इससे दोनों गुरभा में कैसा गंभीर प्रेम और श्रद्धा का भाव था यह प्रकट हो गया गुरुवत्त गुरुपुत्रेशु यही भाव श्री कृष्ण के पार्षदों में आपस में था दीक्षा ग्रहण के अनंतर लगभग सात वर्ष तक हर साल एक बार और किसी किसी साल दो बार गर्मी और बड़े दिन की छुट्टियों में श्री श्री महापुरुष के श्री चरण दर्शनार्थ में बेलोरमठ जाया करता था हर बार ही कुछ दिनों तक बेलोरमठ में रहता था और प्रतिदिन साय प्रातः पूज्यपात महापुरुष को प्रणाम करके उनके श्रीमुख से उपदेश श्रवण का सौभाग्य प्राप्त करता था अपने कर्मस्थल ढाका से मैं श्री श्री महापुरुष के चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए प्रतिमाह दो एक पत्र लिखा करता और उनकी सेवा के लिए कुछ प्रणामी रूप में भेज देता था वह भी यथासमय हर पत्र का उत्तर देते थे तीन पत्रों के कुछ कुछ अंशों को मैं यहाँ उद्धित करता हूँ श्री श्री ठाकुर की कृपा से तुम लोगों को भक्ति विश्वास विवेक और वैराग्य का लाभ हुआ है वही उन्हें वर्धित करेंगे कोई चिंता न करो अहंकार शून्य होकर उन्हें पकड़े रहो आनंद शांति सब कुछ प्राप्त कर सकोगे बेटा मैं जैसा कहूं वैसे ही चलते चाहो उसी से मेरी सेवा होगी उसे न करके केवल मेरे पास रहने से क्या होगा जो हमारी बात मान चलेगा वही तो हमारा प्रिय है जब तुम लोग उसी ढंग से चल रहे हो तो तुम्हें चिंता क्या है मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे तुम लोगों का कल्याण करें तुम मेरा हार्दिक आशीर्वाद तथा शुभेच्छा जानना गुरु और इष्ट को जीवित तथा मूर्तिमान समझकर कर हृदय कमल में तथा मस्तिष्क के सहस्त्राल में उन्हें बिठाकर ध्यान करते रहना इष्ट नाम के साथ साथ इष्ट मूर्ति का चिंतन करने से एक ही साथ ध्यान और जप दोनों ही हो जाते हैं गुरु मूर्ति का थोड़ा चिंतन और प्रार्थना करके जप में बैठना होता है अभ्यास करते करते उनके सारे अंग स्पष्ट हो जाते हैं हार्दिकता और अभ्यास की आवश्यकता है अंत में इष्टदेव नाम रूप से परे सर्व कारण कारण रूप उपाधि रहित ब्रह्म में लीन हो जाते हैं नाम रूप के राज्य में इष्टमूर्ति ही उनका श्रेष्ठ विकास है वही दिखा देते हैं कि निराकार अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म ही नाम रूप का आश्रय लेकर जगत बने हैं कोई चिंता न करो श्री श्री ठाकुर का स्मरण वन करते चलो वही सब कुछ जता देंगे सदा शुभाकांक्षी शिवानंद पाँच नौ बत्तीस उन्नीस सौ तैतीस ईस्वी पच्चीस अप्रैल भयंकर पक्षाघात रोग के आक्रांत से पूज्यपात्र श्री श्री जी के दक्षिणांग की क्रिया और वाक शक्तिरुद्ध हो गई यह दुखद समाचार तार द्वारा बेलोर मठ के अधिकारियों ने ढाका के श्री राम कृष्ण मठ को भेजा इस मार्मिक पीड़ाजनक समाचार को सुनकर साधु ब्रह्मचारी शिष्य भक्त और अनुरागी लोग अत्यंत उद्विग्न हो गए मैं उसी दिन रवाना हुआ और महापुर के दर्शन के लिए मठ में पहुंचा। कलकत्ता आते समय ग्वालंद स्टीमर में बालियाटी के श्री राम कृष्ण आश्रम के महंत स्वामी गोपालानंद जी से भेंट हुई वह भी महापुरुष के दर्शनार्थ बेलोर मठ जा रहे थे स्टीमर में महापुरुष की जीवन कथा और उपदेश पढ़कर समय बिताया गया गोपालानंद जी ने महापुरुष की बचपन की बातें जैसी उन्होंने महाराज से सुनी थी मुझे बताई उस दिन की आनंद बाजार पत्रिका में महापुरुष की अवस्था कुछ अच्छी है पढ़कर कुछ सांत्वना मिली भारत के विभिन्न प्रदेश सिंघल तथा ब्रह्म से अनेक साधु ब्रह्मचारी भक्त और शिष्य बेलूर मठ में एकत्रित हो गए उस समय अट्ठाईस अप्रैल से सात मई तक कुछ दस दिन में बेलूर मठ में रहा प्रतिदिन तीन बार प्रातः अपराह्ह्ह्न और संध्या समय में महापुरुष जी का दर्शन करता था देखा उस अवस्था अस्वस्थ अवस्था में भी वाकशक्ति रहित महापुरुष जी के बाएं हाथ का स्पर्श और कृपा दृष्टि पाकर साधु और भक्त लोग धन्य हुए हैं उनके दृष्टि में असीम स्नेह और प्रेम था जिससे सभी भक्त अभिभूत हो जाते थे वह विदेह आत्मा निर्विकार अनासक्त, प्रशांत समाधिमान है यह स्पष्ट समझ में आता था गुरु महापुरुष जी को अंतिम सैया पर लेटे रहते समय भी प्रतिदिन श्री श्री ठाकुर की सेवा आदि के विषय में सब कुछ समाचार देना पड़ता था प्रसिद्ध डॉक्टर अजीत राय चौधरी और डॉक्टर यतीश गुप्त महापुरुष जी की रोगशैया के पास रहकर एकाग्रता और यत्न के साथ उनकी चिकित्सा कर रहे थे स्वनामधन्य डॉक्टर नीलरतन सरकार और कविराज श्यामादास वाचस्पति प्रतिदिन तीसरे पहर महापुरुष को देखने के लिए आते थे महाराज को देखकर जब वे नीचे उतरते थे तो प्रतीक्षा करने वाले हम लोग उत्कंठा से महाराज की अवस्था के बारे में उन दोनों से पूछा करते थे कविराज श्यामादास वाचस्पति महाशय ने एक दिन कहा साधु महापुरुष का शरीर और भी साल भर तक टिक सकेगा आप लोगों में जो दूर देश से उनके दर्शनार्थ आए हैं वे निश्चिंत मन से घर लौट जा सकते हैं मैं वैद्य रीति से वैद्य रीति से महापुरुष को आराम करने की भरसक चेष्टा करूंगा ईश्वर ने चाहा तो उनकी वाक शक्ति भी लौट आ सकती है परम पूज्यपा श्री श्री महापुरुष जी का सदा प्रसन्न मुखमंडल ध्यानपरायणता प्रशांत चित्तता सुमधुर स्नेह व्यवहार स्वर्प में संतोष तीव्र वैराग्य त्याग संयम अनासक्ति सदा ईश्वर तन्मयता विदेह भाव लोक कल्याण चिकित्सा आदि गुण वाली एकत्र सम्मिलित होकर सचमुच उनका शिवानंद नाम सार्थक करने में सहायक हुई थी लोग सहज ही में समझ सकते थे कि भूत भावन तारकनाथ की कृपा से ही उनका जन्म हुआ है इस कारण उनके जीवन में शिव की गुणावली का प्रतिस्फुटित होना बहुत ही स्वाभाविक था भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी पुरुषोत्तम के चरित्र महात्मा का वर्णन देते हुए गीता में कहा है निर्माण मोहा जितसंगषा अध्यात्म्या विनिवृत्त कामाह द्वंदैर्मुक्ता सुखदुःख संघे गच्छंत गूढ़ा पद्मत गीता जो लोग अभिमान रहित मोह शून्य आसक्ति रहित परमात्मा के ध्यान में सदा निरत कामना रहित सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी हैं वे अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं ज्ञानी पुरुषोत्तम के सभी गुण श्री श्री महापुरुष जी के भीतर स्पष्ट रूप से प्रकट हुए थे गीता कथे स्थित प्रज्ञ समाधिमान पुरुष के लक्षण प्रवचन आचरण और अवस्थान आदि महापुरुष महाराज में प्रत्यक्ष करके हम लोग धन्य हुए हैं स्थित प्रज्ञ समाधिमान पुरुष के अंतकरण में सारी कामनाएं दूर हो जाती हैं सांसारिक सुभा सुख दुख और कर्म कोलाहल में उनका मन पूर्णतया अविचल और भगवान की ओर तन्मय रहता है ब्रह्मानंद में ही तृप्त रहते हैं उनका मन दुख में उद्विग्न नहीं होता उनमें सुख के प्रति स्पृहा नहीं रहती वह आसक्ति भय क्रोध से रहित है जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट रख सकता है और आवश्यकता अनुसार उनका व्यवहार भी करता है उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ भी अपनी इंद्रियों को के विषयों को से लौटा लाकर समाहित चित्त से ईश्वर के साथ मिलकर अवस्थित रहते हैं श्री श्री महापुरुष को विभिन्न समय पर स्थित मुनि की उच्च विदेह अवस्था में आरूढ़ होकर रहते तथा उनमें शास्त्र वर्णन गूढ़ तत्वों को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिफलित होते देखकर साधु भक्त और दर्शक सभी विषय विस्मय मुक्त हो हुए हैं قم تسجد قوم